आप सुंदर रेडियो मुद्बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने ओम प्रकाश जी को सुना था कि किस तरह से संगीत की शुरुआत की जाती है और कैसे कैसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं कई लोग आज हारमोन से शुरू हारमोनियम से शुरू करते हैं कई लोग तानपुरा से शुरू करते थे पहले और वर्तमान समय में लोग अलग अलग ढंग से अपने तरीके से संगीत को सिखाते हैं लेकिन जो सही चीज है वो कैसे सीखना है उसके बारे में हमने देखा क्लासिकल संगीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल की तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे अभी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा है जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत सीखना चाहते हैं उन सारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पेन और नोटबुक लेकर कभी बैठ जाइए जो चीजें आपको अच्छी लग रही है उन्हें नोट करके रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बहुत मदद मिलेगी आपको साथ ही साथ मैं कहूँगा कार्यक्रम के अंत में आपको एस करना है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर कि आपको संगीत की दुनिया ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है तो चलिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी तो आप सभी की तरफ से ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में थैंक यू ओम प्रकाश जी मैं जानना चाहूंगा की जैसे हम लोग संगीत की जब बात करते हैं तो राग पहले आता है और रागो की बात करते है तो मालकोश राग में बहुत सारी चीजें बनी हुई है बहुत सारे गीत बने हुए तो माल राग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए हाँ हमेशा ऐसा है जैसे हम गुरुजी के पास सीखने गए भले हमें समय काफ़ी लगा परंतु जो राग विद्या है राग की शिक्षा है ये गज़ल हो भजन हो उन सबके लिए अति आवश्यक है तो एक राग है मैं एक नमूने के तौर पे एग्जांपल के तौर पे राग मालकाउंस इसे हम गाते हैं सुबह नौ बजे के बाद क्योंकि सुबह का राग भैरव होता है राग जो भैरव है सुबह जिसे हमारे ब्रह्मा कुमारी अमृतविला कहते हैं उसका टाइम है चार से पाँच चार बजे उसका अभ्यास किया जाता है चार से पांच छह बजे तक लगा लीजिए और राग भैरव है भैरव को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ वो आपको लगेगा कि जैसे सुबह हो रही है अच्छा, अच्छा। उसके जो स्वर है वो उसमें सास शुद्ध लगता है रे उसका कोमल होता है साथ में रे होता है और वही रे को हम छोड़ दें तो आगे रे को कंप्लीट छोड़ दे उसका शुद्ध रे और कोमल रे जैसे छोड़ दे तो अगर तो वो बन जाता है बता इसमें है? मैं आपको बताना चाहूंगा की भैरव में पूरे साथ स्वर लगते हैं। पूरे साथ सा रे गां पा धा नि ये पूरा लगेगा लेकिन मालकांश में सा हाँ। गा मा धा नि सा अच्छा इसमें दो स्वर वर्जित हो जाए इसमें वर्जित हो जाए कौन कौन से स्वर एक रे और पा रे और और पा पा नहीं, नहीं लगाते जी तो ये इसकी एक विशेषता है आप सोचिए कि ये बहुत छोटे स्वरों वाला राग तो इसमें भी गीत बने हुए हैं पहले मैं आपको राग की थोड़ी सी रूपरेखा दिखा देता हूँ जी जी जैसे राग होता है हमारा स ग देखो इसमें रे नहीं लगा है जी नहीं लगा है स ग स ग स ग धाम धाम गे मालकों से जी स ग धा नी सा सा धा नी धाम इसमें हम स निधानी कहेंगे स को सीधा ध पे ले आएंगे अच्छा, हाँ. नी ये हमारा मालकाओं ये जैसे ही आप इसे शुरू करेंगे जी, जी. तो संगीत की पहचान वाले लोग सोचेंगे गे अभी मालकाओं शुरू हो शुरू हो गया <laughs> <laughs> ये राग काफी बड़ा राग है इस पे तो घंटों गाया जा सकता है अच्छा हाँ ये आपके सब तक से जो दो सौ कम करके हमारा ये जब पांच सुरो का बनता है तो इसमें आप घंटों गा सकते हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बेस के ऊपर एक रफी साहब का भजन है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा हाँ सुनाइए थोड़ा सा वो भजन है उनका दर्शन को आज मान तड़पत ये उसमें ही आता है गम धानी ये देखिये इसमें आता है ना गम धाम मन तड़ पत हरी दर् शन मोरे तो मैं बिना बिगड़े सागर काज हो बिनती करत हू रखी ओलाज ये स्तुति हो रही है संगीत के देवता संगीत के देवता।, के देवता मन तड़ पत हरिधर दर्शन को आज तुम रे द्वार का मै हूँ जो गी आुम रे द्वार का मैं हूँ हरी दर शन को इसमेंगम आप ऐसी ले सकते हैं गा गा सा गा धानी सा गा गिधानी धमा गम धमा तड़पत हरी दर आज ऐसा ही मालका सही श्री ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा लग रहा था आप माल राग का जो चलन है उसके साथ साथ बहुत ही प्यारा सा भजन आपको उसके साथ जोड़ दिए बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी सुंदर ये जो तरीका है और मेरे ख्याल से हमारे जो विद्यार्थी जो सीखना चाहते हैं संगीत को उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि किस तरह से राग को सीखने के बाद उस चलन के अंदर उसी के अंदर कैसे गीत बनते हैं और कैसे गाए जाते हैं उस राग के आधार पर वो शायद आप सभी को समझ में आ रहा है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीज़ों को कुछ रहस्यमय बातों को जान जाते हैं तो बड़ा खुशी होती है मन में मुझे लगता है आप सभी लोगों को बड़ा खुशी हो रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि राग जैसे कि मालकोस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस जब हम लोग शुरू करते हैं जैसे दो सुरेश में वर्जित है ट्रे और प तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं क्योंकि आदत कभी कभी सातों सुरों का पड़ जाता है तो वो वर्जित करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा किस तरह से आप करेंगे हाँ इसमें ऐसा है रमेश जी कि अगर आप गलती से अगर आपने रे को दबा दिया हाँ, तो मुश्किल तो हो जाता है तो वो जिसको ये कहते हैं वो सुर नहीं होगा शोर हो जाएगा अच्छा अच्छा तो तब समझ में आ जाएगा। <laughs> वो एक अनजान व्यक्ति भी समय लेगा कि अब इसने शोर करना शुरू कर दिया अब ये सुर में नहीं है अच्छा, अच्छा। और संगीत की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा संगीत के क्षेत्र में संगीत की दुनिया में संगीत के जानकार जो संगीत गाते हैं या जो वोकलिस्ट है या इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट है तो आपको बेसुरा आपको टॉलरेट किया जा सकता अच्छा। है बेसुरा अब थोड़ा बेसुरा हो जाते हैं है ना मैं भी अभी बिना वादे के गा रहा हूं तो हो रहा हूं बीच में भले सुनने वालों को पता नहीं चल रहा है लेकिन बीच में बेसुरा हो जाता क्यों हो जाता हूं जब एक शोर से जंप करके आपने बेस पे आना है तो रास्ते में जब छूटता है छलांग लगाते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है तो बेसुरा ऑडियंस उसको टॉलरेट कर लेते हैं लेकिन बेताले को मुश्किल बहुत अनाड़ी समझा जाता है संगीत के क्षेत्र में जो आप रिदम से गा रहे हो ताली ताली से गा रहे हो जिस ताली से गा रहे हो अगर उससे बाहर निकल जाते तो वो तो ये समझा जाएगा कि ये इसको तो स्टेज पे आना नहीं चाहिए उसे स्वीकार नहीं ऑडियंस करती है और विशेष संगीत के जानकार लोग जो है वो उसे यही मानेंगे किसी गुरु का सीखा नहीं कोई बेगुरा इंसान बैठ गया यहाँ आके जिसने कुछ सीखा जाना नहीं, जाना नहीं है लेकिन वो संगीत के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहता है जैसे कई जबरदस्ती कर लेते के लोग न, किसी को दबोच लेते हैं तो संगीत एक ऐसी चीज क्योंकि ये हमारे गुरु कहा करते थे कि ये हवा को कंट्रोल करने वाली बात है क्योंकि हवा को पानी को तो लोगों ने कंट्रोल कर लिया हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो ये एक आपके गले के माध्यम से आप अपने गले में हवा को आप नियंत्रित करते हो और उसी के माध्यम से आप संगीत को प्रस्तुति दे सकते हो जिसमें राग आते हैं राग के साथ रागनिया भी है लेकिन मैंने खैर इतना सीखने का मौका नहीं मिला नहीं। तो जो भी राग थे उसके बाद हम चलते रहे हमारा ये जो संगीत सीखने का सिलसिला था क्योंकि पंजाब में क्लासिकल इसको बहुत कम इसके सुनने वाले लोग हैं तो वहाँ पर पंजाब में ज्यादा फोक पंजाब ये चलता है तो फिर मैंने इसको लाइट म्यूजिक से फिर पंजाबी फोक की तरफ आना चाहा फिर उसके बाद एक और हमारे संगीत मास्टर जी थे मास्टर सतीश चंद्र फिर उनसे कुछ इसकी जानकारी पंजाबी के बारे में बोली तब फिर साथ फिर फिर हम दूरदर्शन में इसकी ऑडिशन और एंट्री हमारी हो सकती अच्छा अच्छा हा, हा, हा, हा। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका ट्रेनिंग पॉइंट आया है और मैं चाहूंगा कि जैसे मालकोस राग के बारे में हम बात करें तो इसमें फिल्मी गीत कौन कौन से बने हुए एक अच्छा गीत के बारे में थोड़ा सा चलन बताइए बताना चाहूंगा कि मालकाश के साथ ही एक और एक राग मुझे याद आ रहा है जी जी उसे कहते हैं राग दरबारी है। राग दरबारी दरबारी कान्डा उसको क्योंकि दरबारी की भी किस्में हैं उसमें कान्नाड़ा दरबारी राग एक जिसमें आप जब इसी मालकाश में जो मालकाश में अभी अभी आपको बताया है इसमें जब हम शुद्ध रे और प ये पा और रे जब ये इसको लगा लेते हैं और उसके बाद एक नी है नी तीव्र नी को आप काट देते हैं तो आपका वो राग बन जाता है दरबारी बन बंजार अच्छा राग दरबारी बन जाता और राग दरबारी जो है वो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा राग दरबारी में तीन तीन स्वर वर्जित हो जाता वर्जित नहीं होते है एक वर्जित होता है वो हमारा जिसको कोमल नी को काट देते हैं अच्छा इसमें जो हमारा अभी हम गा रहे थे जो गा रहे थे इसमें हम कोमल नी को प्रयोग कर रहे थे कोमल नी को काट करके हम उसको शुद्ध नी या तीवर पे ले आते हैं तो वो हमारा जो है ना वो बन जाता है न को ले आते हैं और को ले आते हैं तो ये हमारा बन जाता है राग दरबारी बन जाता है यानी राग दरबारी में सारे ही लग जाते हाँ सारे इसमें सारे ही कम्प्लीट साक्षर है कम्प्लीट साक्षवर लेकिन रे और नी और प और पा। रे और ये नए सुर हम ऐड करते हैं ऐड ऐड ऐड कर कर कर लिया इसमें कर लिया इसमें नए और सिर्फ नी को जो है राग दरबारी बन जाता है वो ठीक ठीक तो दरबारी की मैं आपको पहचान थोड़ी बताना चाहूंगा इस पर भी बहुत फिल्मी सॉन्ग बने क्यूँकी आपके दर्शकों को अभी भजन के अलावा अच्छा। उनको चाहिए की कुछ और भी फिल्मी सॉन्ग बने जैसे राग दरबारी है इसकी मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा आकार बताऊंगा आकार बताऊ हाँ। ये देखिए ये जो मैंने अलाप लिया है ये मालकाउंस से बिल्कुल अलग और इस मालकांस को जब ये ऐसा लाभ कोई लेगा तो उसको अपने आप तमाम गाने याद आ जाएंगे उसको इसके राग दरबारी के जैसे सा म जनक जनक तोरी बाजे पायलिया ये दरबारी है mm -hmm. प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरी बाजे श्रदे जी ने इसको इसको गाया गाया है तो इतना बढ़िया उन्होंने गाया इसको, इसको इसकी प्रस्तुति दी है बहुत अच्छा गाया उन्होंने और ये कई बार मैं कभी अपनी धुन में होता हूँ तो इसकी बंदिश बड़ी अच्छी है इसकी बंदिश मैं आपको बताऊंगा जो गुरु ने हमें करवाई थी बंदिश इसकी जनक जनक व बाजे बिछुआ कैसे आऊं तोरे घर में तवा जनन जनन झन बिछुआ बाजे जनन जनन झन बिछुआ बाजे चर्चा करत है घर के लुक बानक झनक बा बा चलन इस राग की है और इसके ऊपर एक गाना था बहुत पुराना जो मैंने आपके साथ फिल्म का नाम लिया बैजू बाबरा उस गाने को उस गाने की अगर आप हाइट देखें तो शायद मैं भी ना गा पाऊं अभी भी ओकि तो जो उस गाने को रफी साहब गा गए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे सुनने में आया है आई एम नॉट वेरी मच कन्फर्मड कि इस गाने को किशोर दा को दिया गया था उस समय किशोर दा या मनाडे जो उस समय बहुत फेमस थे उनको दिया गया तो वो उस हाइट को नहीं ले पाए थे अच्छा। हाइट माना पिच तक पिछ नहीं पहुंच, तक पहुंच नहीं। आ, तो वो गाना कौन सा था वो तो गीत आज मैं कहता हूँ कि अगर कोई आज अगर किसी को गुरु नहीं मिल रहा है संगीत सीखने का उस गाने को ही गा ले अच्छा अच्छा केवल उस गाने को गा ले मैं अभी थोड़ा सा आपको गा के दिखाऊंगा शायद मैं भी पूरा नहीं गा पाऊंगा उस गाने को अगर गा ले तो वो समझे कि उसका संगीत का आधा काम हो गया अच्छा थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं उस गाने का भगवा भगवान, भगवा ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले दरबारी कानडा कान mm -hmm. सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई नया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाई हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहा अब तो नीर बहाल हो अब तो नीर बहा रख वे सुन दर्द भरे मेरे नाल इसकी हाइट क्या थी मैं आपको वो बताऊंगा जो हाइट बहुत मुश्किल हुई गाने के लिए आ, आ, आ, आ, आ महल उदास और गलियाँ सूनी महल उदास महल उदास हैं महल उदास महल उदास है ओ महल उदास महल उदास और गालिया सुनी महल उदास और ऊपर वाला स्वर अभी मैंने नहीं लगाया इसलिए क्यों पकड़ में नहीं आएगा नहीं। चुप चुप है दीवारे दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बहार हम जीवन कैसे गुजारे हो मंदिर गिर जा फिर बन जाता दिल को कौन संभाले संभा दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले ये गीता जी और मेरी रिक्वेस्ट है आपको ये कि आप ऑडियंस को ये गाना जरूर सुनवाइएगा ये अगर आपको मिल जाए क्योंकि वो सुनने वाले जो संगीत के इच्छुक हैं सीखने के वो गाना ये अगर उनके पास हो तो वो बैजुबा बड़ा फिल्म का गाना रफी साहब की आवाज में वो सुनवा देंगे मैं समझता हूं कि वो आपको और भी ज्यादा तो अंत में हम वही गीत आपका सुनाएंगे ओम तो प्रकाश जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया संगीत से जुड़ी हुई कई रहस्यमय बातें हमारे श्रोताओं को सुनने को मिला आज वैसे देखा जाए तो संगीत की गहराई है उसको हर व्यक्ति जानने की कोशिश करता है लेकिन बहुत कम लोग हैं उस गहराई को पकड़ पाते हैं और जो पकड़ पाते हैं वो शायद ही हम उन्हें नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है किस तरह से उन्होंने इस चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की किस तरह से वो संगीत की गहराई में उतरे हैं शायद हम लोग उन चीज़ों को नहीं देखते हैं आज तो सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं या व्यक्ति का नाम देखते हैं कितने पॉपुलर हैं या इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है लेकिन रियलिटी में जो लोगों ने मेहनत की है संगीत सीखने में उनकी जो मेहनत है वो चीज़ें अगर हम लोग देखना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम लोग सही मायने में संगीत को अच्छी तरह से सीख पाएंगे एक बात मेरे बीच में रह गई आपने जैसे कहा कि संगीत की आजकल जो आजकल सिखा रहे हैं जान वो मायने नहीं जानते देखिए जो पहले महारत जिनके पास संगीत की थी वो लोग जब स्टेज पे गाते थे वो लोग तो वो कभी आपने देखा होगा कि इतनी वलगरिटी नहीं होती थी आजकल के सिंगर गाते का में नाचते ज्यादा हैं hmm. क्यों नाचते हैं वो क्योंकि वो अपनी संगीत की कमी को छिपाने के लिए ठुमके लगा कर लगा के लोगों को दिखाते हैं hmm. तो आप पुराने अपने जो जो आज फेमस हैं, hmm. देखिए आज के गाने जितने हैं भले धड़ाधड़ बन रहे हैं लेकिन पुराने गीतों को आज की जनरेशन भी सुकून के लिए सुनती है hmm. उनमें चैन है उनमें अमन है उनमें दिल का सुकून छिपा हुआ आज भी वो लोग सुनते हैं उन गाने को चाहे वो रफी साहब के गाने हो चाहे वो केएल एल साइगल साहब के गाने हो हेमंत जी के गाने हो या तलत महमूद आपने सुने ये सुने ये नाम होंगे शायद इनके पास किशोर दा है महेंद्र कपूर जी हैं जिन्होंने हमारी विद्यालय के लिए देखिए वो कितना अच्छा गीत है जो आप देखते हैं कि वो सात बजे बजता है ट्रैफिक कंट्रोल में वो गीत महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ भी थे और वो ऐसे लोग थे वो लोग कभी उनको स्टेज पे आप गाते देखिए तो सिवाए उनके लिप्स के कुछ हिलता नहीं क्यों कि वो दिल से गाते थे गले से गाते थे आज के लोग ना ना दिल है, है। रातों करना पड़ता करना पड़ता है। है। है। रात वो ये समझते कि रात हम एक स्टार बड़े को हम परंतु ऐसा नहीं होता है ये पब्लिक है सब जानती है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ओम प्रकाश जी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता गण इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और जो संगीत सीखने के इच्छुक है मैं चाहूँगा उनसे एक बार रिक्वेस्ट ये मेरी कि आप भले किसी भी गुरु को अपना लीजिए और किसी भी तरह से आप रेडियो के माध्यम से संगीत सीख रहे हो या किसी टीचर से सीख रहे हो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से समझें पहले और समझने के बाद उसका रियाजिल से करिए और जल्दबाजी मत कीजिए इसमें क्योंकि और चीज़ों में आप जल्दबाजी कर देते हैं तो चल जाता है लेकिन संगीत में अगर जल्दबाजी करते हैं तो समझ में भी आता है और फिर बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ने में इसलिए इसमें जल्दबाजी मत कीजिए आराम से सीखिए जब भी टाइम मिले उतना आप रियाज बढ़ाते जाइए अपना और छोटे छोटे परफॉर्मेंस पहले देते जाए ऐसा नहीं कि बड़ा स्टेज पकड़ने की कोशिश करें या दस गाना आप एकदम प्रैक्टिस करके गए और गा दिया और आगे ऐसा मत कीजिए बिल्कुल ही ऐसा मत कीजिए ओम प्रकाश जी का खुद का अनुभव है गुरुजी ने दो साल के बाद जब उनको स्टेज पे भेजा तो भी एक ही गाने की प्रैक्टिस करा के और उनको तब उस समय हारमोनियम दिया था और, और वो भी ग्रुप सॉन्ग था वो भी ग्रुप सोलो नहीं सोलो नहीं दिया तो इसलिए इसमें जल्दबाजी में क्या होता है गड़बड़ हो सकता है इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए धीरज रखिए और आराम से सीखिए तो बहुत मजा आएगा आपको और आप जब पूरी तरह से समर्पण भावना से आप बैठ जाएंगे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोग आपको नहीं छोड़ेंगे आपके अंदर में लोग रहेंगे और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे तो इसीलिए जरूरत है कि आपको धैर्यता से काम करना पड़ेगा संगीत की दुनिया में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा ओम तो प्रकाश जी को एक छोटा सा मैसेज जरूर दे हमारे लिसनर्स को रमेशी मैं एक तो बहुत मधुबन रेडियो का शुक्रगुजार जी गुजार हूँ और विशेष रूप से आपका ब्रह्मा में आप जिसकी वर्शिप करते हो श्री बाबा का जी जी, जी। और आपके जो सीनियर्स आपके जो फाउंडिंग फादर है प्रजापिता ब्रह्मा और दादियों का बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ की एक तो इस लोकल एरिया के लिए बहुत सी ऐसी जानकारिया जी चाहे वो सोशल है आर्थिक रूप से है या हमारी सोकार्ड आज सामाजिक बुराइयाँ है नशा है ये हमारी भ्रूण हत्या है ये एडिक्शन है या कोई आज कुरीतियाँ फैली है के माध्यम से वो भी संदेश जाता होगा जरूर जाता होगा और ये मैं कहूँगा कि आपने एक वरदान इस एरिया के पीपल के लिए आपने रखा है जितनी संगीत की बातें हुई हैं संगीत के इच्छुक बहनों और भाइयों से ये कहना चाहूँगा अगर संगीत सीखने का इंतजार करते करते उनकी अब उम्र दराजी हुई है जैसे बचपन से मेरे बहुत साल निकल गए इसी इच्छा से कि मैं संगीत सीखूं, क्योंकि एक तो जानकारी आपको ऐसा रहनुमा चाहिए जो असली गुरुजी के पास लेके जाए गुरु जी अर्थात जो संगीत का मास्टर जी है दूसरा ये है कि आपके पास कुछ क्योंकि संगीत के यंत्र आपको लेने होते हैं तो उसके लिए जब आपके पास धन नहीं पर्याप्त मात्रा में होता तो फिर भी आप डिस होते और संगीत का रास्ता छोड़ दे लेकिन उनको एक आज के ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि अपने आत्मा के सुकून के लिए और खुदा की इबादत के लिए भगवान की इबादत भगवान की प्रार्थना भगवान की पूजा अर्चना आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी का अगर वीपी इस समय हाई बी हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो अच्छा सा भजन गुनगुना ले तो नॉर्मल नॉर्मल ये पक्का मैं गारंटी कह सकता हूँ आज भी मैं आपको बताऊँ की मैं जब दूरदर्शन पे गया और उसके बाद मेरी एक पंजाबी कैसेट आ रही थी उस कैसेट का नाम था दिल दे वर्के कैसेट का नाम था तो वो मैं रिलीज करने के तौर पे था क्योंकि संगीत में वलगैरिटी ज्यादा होने कारण एक अंदर आवाज आ रही थी कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है नहीं। क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए गाते थे लोगों को खुश करने के लिए लेकिन सौभाग्यवश मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी हमारे एक भाई ने मुझे जोड़ दिया तो आगे लोगों के लिए गाते थे अब हम लोगों के मालिक के लिए गाते हैं जो लोगों का मालिक है उसके लिए गाते तो ये है मैं आपको कहना चाहूँगा ये संगीत एक अपनी रूह की खुराक और परमात्मा की इबादत उसका एक बहुत बहुत सहर और सुगम साधन है इसको जरूर जरूर हर व्यक्ति अपनाए तो बहुत सी समस्याओं से निजात मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और इसी के साथ चलिए मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप एस एम एस कीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा संगीत की दुनिया चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और जाते जाते बैजू बारा का ये प्यारा सा भजन आपके लिए ओम प्रकाश जी ने छोड़ दिया है तो यही भजन के साथ हम लेते हैं विदाई आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो Bhagwan Bhagwan Bhagwan सुन दर्द भरे मेरे नाले आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया मर जाई लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले अब तो नीर तो नीर बहा ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भर मेरे नाले आग बनी सावन की बर का फूल बने अंगारे नागनु बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे टूट चुके हैं सहार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 हो दुनिया के रखवाले महल उदास गलियां सुनी चुप चुप है दीवारे हैं दीवारें दिल का उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बाहर हम जी दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले